आर्यन द्वितीय प्रकाश दूसरा मंत्र मूल स्तुति ओ सपर्यगाु क्रम कार्यम व्रणम स्नाशु दाप विद्द कवनीषी पिभू स्वयं भूयाथा तथ्य व्यद धाच्छाश्वती यजुर्वेद भ्यासा। अध्याय 40 मंत्र 8 व्याख्या सौपर्यगात वह परमात्मा आकाश के समान सब जगह में परिपूर्ण व्यापक है शुक्रम सब जगत का करने वाला वही है अकायम तो वह कभी शरीर अर्थात अवतार नहीं धारण करता क्योंकि वह अखंड और अनंत निर्विकार है इससे देह धारण कभी नहीं करता उससे अधिक पदार्थ नहीं है इससे ईश्वर का शरीर धारण करना कभी नहीं बन सकता अग्रणम तो वह अखंड एक रस अभेद्य निष्कम्प और अचल है इससे अंशाशी भाव भी उसमें नहीं है क्योंकि उसमें छिद्र किसी प्रकार से नहीं हो सकता अस्नाविरम नादी आदि का प्रतिबंध निरोध भी उसका नहीं हो सकता अति सूक्ष्म होने से ईश्वर का कोई आवरण नहीं हो सकता शुद्धम व परमात्मा सदैव निर्मल अविद्यादि जन्म मरण हर्ष शोक क्षुधा त्रिषादि दोषो उपाधियों से रहित है शुद्ध की उपासना करने वाला शुद्ध ही होता है और मलिन का उपासक मलिन ही होता है अपाप परमात्मा कभी अन्याय नहीं करता क्योंकि वह सदैव न्यायकारी ही है कभी ही तय कालज्य सर्वविद महाविद्वान जिसकी विद्या का कोई अंत कभी नहीं ले सकता मनीषी सब जीवों के मन अर्थात विज्ञान का साक्षी सबके मन का दमन करने वाला परिभू सब दिशा और सब जगह में परिपूर्ण हो रहा है सबके ऊपर विराजमान है स्वयंभू जिसका अधिकारण माता पिता उत्पादक कोई नहीं किंतु वही सबका अधिकारण है या था तथ्य तो व्यदात उस ईश्वर ने अपनी प्रजा को यथावत सत्य सत्य विद्या जो चार वेद उनका सब मनुष्यों के परम हितार्थ उपदेश किया है उस हमारे दयामय पिता परमेश्वर ने बड़ी कृपा से अविद्यांधकार का नाश वेद विद्या रूप सूर्य प्रकाशित किया है और सबका आदिकारण परमात्मा है ऐसा अवश्य मानना चाहिए ऐसे विद्या पुस्तक का भी आदि कारण ईश्वर को ही निश्चित मानना चाहिए विद्या का उद्देश्य ईश्वर ने अपनी कृपा से किया है क्योंकि हम लोगों के लिए उसने सब पदार्थों का दान दिया है तो विद्या दान क्यों न करेगा सर्वोत्कृष्ट विद्या पदार्थ का दान परमात्मा ने अवश्य किया है तो वेद के बिना अन्य कोई पुस्तक संसार में ईश्वरोक्त नहीं है जैसा पूर्ण विद्यावान और न्यायकारी ईश्वर है वैसा ही वेद पुस्तक भी है अन्य कोई पुस्तक ईश्वरकृत वेद तुल्य व अधिक नहीं है अधिक विचार इस विषय का सत्याग प्रकाश और ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका मेरे किए ग्रंथ में देख लेना सह परमात्मा, पर्यगत आकाश के समान सब जगह में परिपूर्ण अर्थात व्यापक है शुक्रम सब जगत का करने वाला अकायम वह वा कभी अवतार अर्थात शरीर धारण नहीं करता अव्रणम अखंड एकस अछेद्य अभेद्य निष्कंप अचल अंशांशी भाव से रहित अस्नाविम नारी आदि प्रतिबंध निरोध और आवरण रहित शुद्धम निर्मल अपापविदम न्यायकारी कवि त्रय कालज सर्वोवित महाविद्वान मनीषी सब जीवों के मन अर्थात विज्ञान का साक्षी सबके मन का दमन करने वाला परिभू सब दिशा और सब जगह में परिपूर्ण सबके ऊपर विराजमान स्वयंभू जिसका अधिकारण कोई भी नहीं किंतु वही सबका अधिकारण या तथ्यतः अर्थात सत्य विद्या जो जो वेद उनका व्यदा सब मनुष्यों से परम हितार्थ उपदेश किया है शाश्वतीभ्य सब सामको अन्वय हे यद् मनुष्या युक्रकाय अव्रणमस्नार शुद्ध अ पाप विद् पर्यगा यहानीषी पीभू स्वयं पाश्वती सभ्यो याथातर्थ व्यदा सब युष्मासनीय